ऐसे विक्रांत ने जो स्टोरी सुनाई उस पर किसी को रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ लेकिन फिर भी सबके पास हाँ चारा भी तो नहीं था तो उसकी नजर में शेरलॉक होम्स मुंबई पुलिस का शेरलॉक होम्स अच्छा एक बात बताओ श्रेयस राव ने विक्रांत की सारी कहानी सुनने के बाद को सोचते हुए कहा मान लिया की गोल्डन टॉम्स से शेख अहमद ने सोना चुराया था लेकिन फिर इस सोने से गोल्डन पिलर बनाने की बात पर कितना भरोसा किया जाए गोल्डन पिलर बनाना कोई मजाक बात थोड़ी ना है नवाब हामिद खान साहब कितने भी अमीर रियासत के मालिक क्यों ना रहे हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी मकबरे में इतना सोना लगाएंगे कि वहाँ पर गोल्डन पिलर ही बनवा दें अरे शिंदे सर आप समझे नहीं जतिन ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा गोल्डन पिलर मतलब ये थोड़ी ना है की पूरा का पूरा पिलर ही सोने का बना हुआ था उस पर बस गोल्ड की प्लेटिंग हुई थी मतलब पिलर को सोने से कवर किया गया है सोने में इतनी स्ट्रेंथ कहा होती है जो वो पूरी बिल्डिंग का लोड झेल जाएगा अच्छा तुम लोगों में से कोई कभी लोनावला के गोल्डन टॉम्ब में गया है? रितेश ने सवाल किया मैं गया हूँ मैंने देखा है वहां तो कहीं भी मुझे कुछ भी गोल्ड से बना नजर नहीं आया मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है की उसका नाम आखिर गोल्डन टॉम्प क्यों रखा गया है अरे क्या बात कर रहे हो जतने रितेश को समझाते हुए कहा अब उसका नाम गोल्डन टॉम्प कोई आज का नहीं है बहुत पहले का है और जब से वो टॉम्प बना है तब से ना जाने कितनी बार उस पर अटैक हो चुका है कई बार वहाँ लूटपाट करने की कोशिश भी की जा चुकी है और काफी सोना वहाँ से गायब भी हो चुका है पता नहीं क्या चल रहा है अचानक से नैना बीच में ही बोल पड़ी मैंने सुनाया की हेडक्वार्टर वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पुरात विभाग के तीनों गायब हुए एक्सपर्ट्स के घर घर और ऑफिस की भी तलाशी ले चुकी है लेकिन उन्हें कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उन तीनों के घर वालों ऐसी बस इतना पता चला है की ये लोग घर ऐसी निकलते वक्त लेकर निकले थे अब ये नहीं समझ आ रहा है की ये लोग इतना सारा सामान लेकर क्यों निकले थे इसीलिए मैं मैं तो सोच रही थी कि एक बार इसके बारे में भी पता कर लिया जाए हो सकता है कि अगर हमें इसके बारे में पता लग जाए तो फिर गोल्डन पिलर वाली स्टोरी भी क्लियर हो जाए नैना ने बिना किसी के बोलने का इंतजार किए ही कहा मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं हेडक्वार्टर में काम करने वाले अपने दोस्त से ही बात करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करू लेकिन एक मिनट ऐसे फोन पर बात करना ठीक नहीं रहेगा दूसरे ब्रांच वालों को भी बात पता चल सकती है ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही वहाँ पर्सनली मिलकर बात कर लेती हूँ विक्रांत तुम चलोगे क्या मेरे साथ नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा नहीं अभी मुझे थोड़ा केस समझना है। काम है बहुत। विक्रांत ने नैना की तरफ बिना देखे जवाब दे दिया और फिर व्हाइट बोर्ड में ही झाँकता रहा ठीक है भाई शेलो कॉम्स नैना थोड़ा मायूस होते हुए कहा चलो फिर मैं चलती हूँ पहले घर जाकर नहाऊंगी और कपड़े चेंज करूंगी उसके बाद जाऊंगी इससे मिलना नैना ने हल्की छोड़ते हुए कहा और फिर तुरंत ही वहां से निकल गई नैना को गए हुए अभी पांच मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से विक्रांत ने चौंकते हुए भरी नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लग गए उन्हें उम्मीद थी शायद विक्रांत कुछ और बताने वाला लेकिन असल में विक्रांत इसलिए चौका था क्यूँकी अचानक उसे याद आया की आज सुबह उसे कोटबोर्ड में पहाड़ के साथ ही पानी शब्द भी मिला हुआ था पानी का बदतल लड़की से था और अभी कुछ देर पहले ही उसने नैना के साथ जाने से मना करके इस लड़की वाले टास्क को खत्म ही कर दिया था नैना यहाँ से पहले अपने घर के लिए निकली थी और फिर वो नहा कर, कर कपड़े चेंज करने की बात कर रही थी क्या पता अगर विक्रांत नैना के साथ वहाँ गया होता तो फिर हो सकता था कि उसे नैना को थोड़ा करीब जाने का मौका मिल गया होता लेकिन अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुप गई खेत ये कहावत इस वक्त विक्रांत के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठ रही थी अब तक नैना अपनी पजेरों में फराटा भरते हुए काफी दूर निकल चुकी होगी ऐसे में विक्रांत अब चाहकर भी उसे नहीं पकड़ सकता अब उसने हार मानकर फिर से केस पर ही अपना दिमाग लगाना बेहतर समझा वैसे भी आज विक्रांत कोर्ड बोर्ड में पहाड़ शब्द मिला हुआ न कुछ, कुछ प्रोग्रेस होने की पूरी उम्मीद थी काफी देर तक वो इसी आस में व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े खड़े केस के बारे में क्लू ढूंढने की कोशिश करता रहा लेकिन ना तो उसे अभी तक इस चोरी का सटीक मकसद पता चल पाया था और न ही मिस्टर मणिरत्न अय्यर के मर्डर होने का कारण समझ आया था काफी देर तक व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर सोचने के बाद विक्रांत को लगा कि एक बार तारीख की खबर ली जाए क्या पता मकबरे में से चोरी हुए सामान के बारे में कुछ पता लग सके ऐसा सोचकर विक्रांत ने तुरंत ही तारिक के ऊपर लगे अपने अदृश्य कैमरे को चालू कर दिया उसने अदृश्य कैमरे की मदद ऐसी देखा अब देखा तो पता चला की तारीख इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था उसके हाथ में सीरेंज लगी हुई थी और उसे शायद ग्लूकोज की बोटल चढ़ाई जा रही थी ऐसा लग रहा था कि पिछले दिन विक्रांत के पकड़े जाने और उसकी धमकी सुनने के बाद घबराहट के मारे तारिक की तबियत ही बिगड़ गई थी फिर विक्रांत को लगा कि एक बार तारिक को फोन कर लिया जाए विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाला और तारिक को कॉल करने जा ही, ही रहा था तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ बात आई मैं कैसे अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ विक्रांत जानता था की अब चूंकि डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी ने इगतपुरी के मकबूरे ऐसी चोरी हुए सामान को पकड़वाया था ऐसे में अब हेडक्वार्टर ने अब चोरों को पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी देवाशीष और उसके ब्रांच वालों को दे रखी थी बाकी किसी भी ब्रांच वालों को अब इस केस में इंटरफेयर नहीं करना था अब भले ही केस में दूसरे ब्रांच वालों को इंटरफेयर नहीं करना था लेकिन फिर भी केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो इन लोगों को पता चलती ही रहेगी अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक देवाशीष और उसकी टीम इन चोरों को पकड़ने के लिए दो तरीके से काम कर रही है पहले तो एक टीम पुरानी फैक्ट्री के आसपास वाले एरिया का सीसीटीवी फुटेज खाल रही है ताकि अगर वहा कोई हलचल हो तो चोरों को पकड़ा जा सके और फिर एक दूसरी टीम चोर मार्केट में जाकर काम कर रही है वहाँ पर बिकने वाले सामान पर नजर रखी जा रही है अगर चोरों ने मार्केट में जाकर सामान बेचने की कोशिश की तो भी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा लेकिन अभी तक उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिल पाई है वो लोग दिन रात इन्वेस्टिगेशन में ही लगे हुए ऐसा लग रहा है की मकबरे ऐसी चोरी करने वाले लोग कोई मामूली चोर नहीं थे ये लोग चोरी करने में तो माहिर है ही साथ ही ये लोग छुपने में भी माहिर है इन लोगों को पकड़ना आसान नहीं है भले ही देवाशीष ने इनके चोरी किए सामान को पकड़ लिया लेकिन फिर भी अभी चोरों के गले में शिकंजा डालना बहुत दूर की बात लग रही थी ऐसे में अगर विक्रांत को देवाशीष से पहले इस केस को सॉल्व करना है तो फिर कुछ अलग और नया तरीका अपनाना होगा कुछ शॉर्टकट ढूंढना होगा लेकिन ऐसा कौन सा शॉर्टकट हो सकता है कुछ देर तक यू ही सोचते रहने के बाद विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया आइडिया मतलब की एक शॉर्टकट दिमाग में आया लेकिन क्या ये या ये भी केस पर काम करने का कोई तरीका है चारों तरफ काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां ही नजर आ रही थीं और रास्ते में दोनों तरफ काफी हरियाली से भरा रास्ता विक्रांत और जतिन एक साथ चलते हुए गोल्डन टॉम्ब की तरफ बढ़ रहे थे वैसे विक्रांत पहले भी कई बार गोल्डन टॉम्ब आ चुका है पहले वो यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आता था लेकिन आज यहाँ पर आने का मकसद दूसरा है आज वो यहाँ का इतिहास जानने के मकसद से आया है और इसीलिए वो अपने साथ जतिन को भी लेकर आया हुआ था जतिन को पुरानी चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज है। ऐसे में वो विक्रांत को इस गोल्डन के के इतिहास बारे में अच्छे से समझा सकता था बिना मतलब की थकान, आधा दिन लग जाएगा इसे चढ़ने में। जतिन ने ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ते हुए विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन ठीक भी है कि इस पर काम करते करते हम थक गए थे अच्छा है थोड़ा घूमने का प्लान बना लिया घूमने का प्लान विक्रांत ने जतिन की तरफ सवालिया नजरों से देखा यहाँ घूमने आया हूँ क्या मैं मैं केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए ही आया हूँ हाँ हाँ वो तो सही है जतिन ने कहा अच्छा तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ मिलेगा यहाँ